समाप्त अलग अलग, साम, अलग, अलग से उपासना विभिन्न सन सामसने कहा गया आगे उपासन टीका में कहा गया सामोपासन सामत चेत किग्रंथन आशंक्य आह सामसन तो हो गया आगे ग्रंथ का क्या प्रयोजन है भाष्य में कहा सामोपासन प्रसंग गशेषादा उपद्य है गान का संपादन। गान गान संपादन विशेष विशेष विशेष उद्गातुर उद्गाता है के लिए आदि आदि आदि आदि का उपासना फल संबंधात उदातर उपदेशाच्य तथा उदघान करने वाले के लिए उपासन है विशेष मृत्यु मृत्यु परिहारादि परिहारादि संबंधाद ऐसा अनुष्ठेय यह उपासना अनुष्ठान करना है मृत्यु परिहार के लिए फल विशेष सामो इति सामन, साम के नर्द होता है कि स्वर है के समान है ऐसे स्वर जिसमें है वह विनदी हुआ शाम के विनदी रूप स्वर को वर्ण करता हूँ पसभ्यम ये पशु के हित है इति इस प्रकार किसी यजमान ऐसे मानता है अग्नि देवता है प्रजापते है। देवता प्रजापति अग्निदेव उदान सोमस्य, सोम देवता वायुः, है है, सोमदेवता मृदुस्लक्षण वा मृदुकोमलक्ष्मे सूक्ष्मतालवदेन्द्र इंद्रस्य। सूक्ष्म और बलवद इंद्रदेवता के क्रौंचम बृहस्पति बृहस्पति देवता केउंच पक्षी के शब्द समान वरुणस्य वरुण है कांसा, कांसा, कांसा होता है। वो टूट जाने पर उसका जैसे शब्द होता है तान सर्वान्न वो उपसेवे तब ऐसे स्वर का सेवन करे वारुणम तेव वर्जयेट वर्णम देवता कांस भिन्न कांस शब्द का त्याग करे ऐसा उसका गान नहीं करे विनर्द शब्द के अर्थवासी में कहते विशिष्टो विशिष्ट नर्दर्द पहले बनेगा नर्द शब्द का तो स्वर विशेष है एक ही विशेष स्वर ऋषभ पूजित समह ऋषभ शब्द के समान है स्वर विशेष का नाम है नर्द ऐसा नर्द जिसमें है जिस गायन में है उसका नाम विनर्दी अस् अस्त विनर्दी गायन वाक्य से विनदी गिंदी अर्थ में गलत है विनर्दी एक विशिष्ट प्रकार स्वर है दिया वो ठीक नहीं एक गान है है जिसमें नर्द रूप विशिष्ट स्वर है विनर्दी के गान है जिसमें नर्द रूप के विशिष्ट स्वर है ऋषभ को जित साम संबंधी पशुभ्यम पशु के हित अग्ने दग्निदेवता उद्घित यदि मन्यते उद्गी शब्द इति तदहमे विशिष्ट व्रूण प्राथय ये कस्िदा मन मंत्रे पश्यम विद्या व्रीणे क्रियापद उत्तम पुरुषे मे वर्णकर्ता वृणे कांसे कचिद यजमाता वन्यते यजमन उदाह मनते अस्य पशुभ्यो हित वचना पशु के लिए तो क्या प्रमाण है? तो अस्य वचन ही प्रमाण पशव्यक्य शब्द इति इति शब्द की व्याख्या करते इति यजमानो करजमादाता मन्यते अनुक्त है निर्वचन नहीं होता उसके इसके समान इस है, ऐसा विशेष नहीं ऐसे स्वर प्रजापति का प्रजापति देवते प्रजापति देवता का स्वान विशेष अनिरूक्त्या प्रजापते है स गायण विशेष उसके हेतु प्रजापति है अनिरुक्त प्रजापति अनि होने से उसके स्वर भी ऐसा है इति अनेक प्रकार अयम विशेषित व्यवच्छेद ज्ञान तो नवती अनिकार अविशेषित अविशेषित अने प्रकार इन प्रकार इसे विशेष व्यवच्छेद करके ज्ञान तो नहीं होता है इसलिए अविशेषित आने रुकता है। ये प्रजापति देवता का क्यों क्योंकि प्रजापति अरुक्ता उप्रजापति भी है। अरुक्त नीलितादी विशिष्ट नहीं है। तजापत हेतु प्रजापति सोम देव सऊदी निरुक् स्पष्ट सोम सो का देवता <coughs> का उदगान है टीका मील निश्चित्य भी निश्चित अवर्चना ये अनि प्रजापति का प्रजापति अनिरुक्त क्योंकि नील पितादि भी निश्चित कथन नहीं किया जा सकता है प्रजापति इसलिए अनिरुक्त अनिरुक्त मृदुश्लक्षण गाय है मृदु कोमलक्ष सूक्ष्मतायत्त है इंद्रदेवता के ऐद्रम तदगान देवता के तद गान का साम गान का सामगान का विशेषण है क्रौच ओंकार क्रौच पक्षी निनाद्रक्षी शब्द के इदं बृहस्पति तत्म अभिन्न कांस्य सरसम भिन्ना है टुटा वास् कांस वर्तन उसके सामने वरुण गान सर्वान्त प्रयुंजित प्रयोग करे वारुणं तो एक वर्जेत भिन्न कंस्यमज शब्द गान का टीका में स्वर विशेष ज्ञान पूर्वक उद्गान काले ध्यातव्यार समाह इसे स्वर विशेष ज्ञान पूर्वक उद्गान करना है विशेष स्वर जान करके उस समय ध्यातव्य ध्यात किसी किस को ध्यान करना है अमृतत्वं देवेभ आगायानी आगाये ते आगन करते समय देवता के लिए अमृतत्व तो आगह करता हूँ सदा पितृभ्य सदा पितृभ्य पित के लिए सदा आगान करता हूँ आशा मनुष्य मनुष्य के लिए आशा प्रार्थना त्रिनोदक पशु पशुओं के लिए आगान करता हूँ चिंतन करे स्वर्गम लोकम यजमाय यजमान के लिए स्वर्ग लोक ऐसे मन से चिंतन ध्यान करे अन्नम आत्मने आगायानी अपने लिए अन्नागान करता हूँ इतने मनसाध्यायन अप्रमत स्तूबित तो मनुष्य से ध्यान करते है प्रमादित तो होकर स्तुति करे सा द्वारा अमृतम देवे आगायनिक साधनी गायन के द्वारा साधन करता हूँ प्राप्त तो कराता हूँ सदाम पितृभ्य आगायानी गान करता हूँ गान से साधन करता हूँ आशा मनुष्य आशा करता प्रार्थना प्रार्थना शुरू प्राथिता प्रार्थना के विषय त्रिनोदक पशुभ्य पशु द्वारा साधन करता लोकम अन्नम स्वर्ग आत्मन लोकमान आगयानी तेतानी मनसा चिंतयान मन से चिंतन कर्तव्य चिंतने ध्यान ध्येय चिंताया ध्यान कर्तव्य अमरहित किस्में व्यंजनादिभ्य उष्मा वर्ण व्यंजनादि के उच्चारण करते समय प्रमाद रहित होकर के आदि शब्द नदी संग्रह वन्नो का स्थान प्रयत्न आदि ठीक होना चाहिए उसे प्रमाद से त्रुटि नहीं करे केन केन के आक्षिप्त से उद्घातर उद्घाटन काले प्रतिकार्ञा स्वराध्य देवता ज्ञान उपनिष्टी ऐसे गान करते समय कोई यदि आक्षेप करे कि तुम दुष्ट गान करते हो गायन में त्रुटी है तुम्हारी ऐसे यदि कोई आक्षेप करे उदगान काल में प्रतिकार जानने के लिए स्वराज देवता ज्ञान सौ स्वर आदि देवता का ज्ञान है जान करके उदगान करके प्रतिकार होता है कथन तो करते है सर्वे स्वरा इंद्र जितने स्वर है के सरूप ही उसके अवय स्थानीय सर्व उष्मान प्रजापतिरात्म ऊष्मति के स्वरूप ही देह के अवयव समान है सर्वे स्पर्श मृत्युरात्म स्पर्श का वसना स्पर्श बने मृत्यु के स्वरूप ही तम यदि स्वरेश इंद्रम शरण प्रपन्न भूमम सत्व प्रतिवक्षती एनम् ब्रत कोई यदि उसको स्वरेश कि उच्चारण में तुम गलत बोलते हो ऐसे दोषारोप करे तो उद्घाता क्या करे इंद्रम शरणम प्रपन्नो भूवम इंद्र के शरण में, में स्थित हूँ ये सत्वा प्रतिवक्षती तो तुम कोई उसका उत्तर देगा इतना ब्रुआत दोष देने वाले को इसे कहे सर्वे स्वरा अकाराधय इंद्र बल कर्मण बल है कर्म जिसका इंद्र का प्राणस्य से आत्मान उसके स्वरूप देहा स्थानीय देहावय स्थानीय देह का अवय जैसे ये सब स्वर बनना है इंद्र से प्र, प्राणस्य सर्व उमान स सहादय प्रजापति विराज कश्यप सेवा आत्मान उन्ण है टीका इत्यादि शब्द तद अबांतर भेद अभिप्राय उसके अवान्तर भेद अवान्तर भेद उसी वर्ण है अन्य अन्य वर्ण के साथ संयुक्त होकर के वो भेद अलग होता है वही छ विराट अथवा कश्यप के स्वरूप है सर्वे स्पर्शादे व्यंजना व्यंजन बन मृत्यु रातमान मृत्यु यम के स्वरूप है तम एवं उद्घातर जानने वाले जो उद्गात है उसको यदि कोई दोष दे यदि कशित स्वरे से उपाल दोषारोपण कर उपारंभ करे कैसे स्वरस्त या ये दुष्ट प्रयुक्त तुमने जो स्वर प्रयु किया दोषयुक्त है ऐसे एवं उपलब्ध दोष आरोप किया गया उद्घार का क्या कहेगा इंद्रम प्राणम आश्रयम इंद्र है प्राण है ईश्वर उसके शरण आश्रय को मैं प्राप्त हुआ स्वरान, स्वरा प्रो स्वर प्रयोग करता अहम इनके शरण में हूँ स इंद्र तब वक्त प्रति वक्ति इसका उत्तर जो देना है इंद्र ही तुमको कहेगा सै उत्तरम दास्यति करने वाले से बोले वही देव इंद्र ही इसका उत्तर तुमको देगा य तद् तद् तदुत्तर दसुत्तर ओ दास तत्शब तत्व जो कहना है तद, ओ कहनाय यमक देगा अथ यद्यनमुशुपालेत प्रजापति प्रपन्नो भुवं सत् प्रतिपेक्षतीतीनम ब्रूयाद यदि उष्म वर्ण में उसको दोषारोप करे सदारण में तो कहे प्रजापति के शरण को प्राप्त क्या हूँ सत्वा प्रतिपक्ष चून्न कर देगा इति एनम बूया तसे कहे अथ यदि एनम स्पर्शे सुपालेत का वर्ण में स्पर्श वर्ण में दोषारोपण करे मृत्यु शरण प्रपन्न गुम मृत्यु के शरण में स्थित तो हूँ सत्वा प्रतिधक्षति तुमको भस्म कर देगा कर देगा। इति एनं दूसरे अथ यदि ऊष्म तथे उपाल ऐसे दोस तुम दुष्ट बोलते हो गलत तो बोलते हो दान करते हो ऐसा कहे तो प्रजापति प्रपन्न भूभम प्रजापति के शरणपन्न मेहू सत्वा प्रतिवत्ति शिश्रिवय संचूनयति चून कर देगा इतना स्पर्शेश दुषारोप कर मृत्युम शरण प्रपन्न भुवम मृत्यु के सनापन्नमेह सत्वा प्रतिधक्ष्यति दहधातु का दहन करदे भस्मी क्यों स्वरेसुव स्वरिजसे स्पर्शन्यो ठीक है मैं देवता ज्ञान बोले न उदगात्र न प्रमत्तन भवितव्य न तो देवता का ज्ञान होने से ही ऐसे कहता है दूसरा रूप करने पर किंतु तो देवता ज्ञान के बल से प्रमाद करके कुछ ना कुछ बोले ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक उच्चारण करना चाहिए ठीक उच्चारण करते समय यदि कोई दूषारोप करता है तो उनके स्वर उष्म बने के देवता ज्ञान है देवता का ध्यान करके कहे की उनके शरण में, में हूँ वो तुमको उसका उत्तर देगा ऐसा कहे किन्तु यह नहीं कि देवता के ज्ञान के कारण प्रमाद करके ज्ञान करे ऐसा नहीं देवता ज्ञान बोले न के द्वारा प्रमाद नहीं प्रमत तो प्रमाद नहीं करना चाहिए स्वराधि नाम अन्यथ उच्चारण देवता भेद प्रसंगात अन्यथा उच्चारण करेंगे तो देवता का भेद हो जाएगा जो देवता जिसके लेना नहीं होगा अतः स्वरादि उच्चारणे तात्पर्य कर्तव्य तत्पर होकर तो हो के उच्चारण करे उदातर शिक्षे उदात प्रयत्न पूर्वक तत्पर होकर के उद्घाटन करे यत इंद्रादी आत्मा नर हो गया इंद्र के आत्मा स्वरूप उसमें भेदन यदि उच्चारण में गलत करे तो देवता का स्वरूप ग्रहण नहीं होगा अतः सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो मंत्र में कहा सब घोष वाले बल वाले बलपूर्वक पर्यतन पूर्वक बोलना चाहिए इंद्रे बलम ददा नीति ऐसे चिंतन न कर इंद्र में बल आधान करता हूँ बल देता हूँ सर्व उष्मान अग्रस्ता अनिरुक्ता विवृता वक्तव्य जितने उस्मा बने स सह ग्रास नहीं किया गया अंदर नहीं रहे उच्चारण करते समय कोई, कोई बोलते अंदर आधार रहेगा पता नहीं चलेगा बाहर थोड़ा आएगा नहीं, हुआ। इसे क्या हुआ? अंदर नहीं रखे अनुक्त तो, अनिरूप तो नहीं गया तो स्पष्ट प्रजापति के स्वरूप ही देता हूँ चिंतन करे सर्वे स्पर्श लेना वक्त स्पष्ट बन लेवल से अनभिता अभिता नहीं होकर अभिक्षिप्त नहीं हो फी वक्तव्या मृत्यु आत्मान परिहराणी थी मृत्यु के आत्मा को परिहार करते हुए करता हूं इस चिंता न करे यत इंदिरादि आत्मान स्वरादय स्वराधि इंद्रादी देवता के स्वरूप कहा गया पूर्व अतः सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य घोष वाले बल पूर्व को उच्चारण करना चाहिए तथा दधानी आदधानी उत्पन्न करता हूँ प्रयोग काले चिंतनीय अर्थम कथे इसे उच्चारण करते समय ऐसे चिंतन करे तथा अहम इंद्रिय बलम दधानी बलम आदधानी यथोक्तरी स्वराण प्रयोग अवस्था ठीक घोष बलपूर्वक उच्चारण करते समय ऐसे इंद्र में बल देता हूं आद धानी चिंतित ऐसा चिंता न करे आगे तथा तो उष्म प्रयोग अवस्था यावत उष्म का प्रयोग अवस्था में भाष्य में तथा तो सर्व उष्मा अग्रस्ता ऐसा प्रयोग अग्रस्ता का तो अंतर अप्रवेशी था ग्रास होता है मतलब अंदर प्रविष्ट हो गया उसमें बन बोलते समय अंदर प्रविष्ट हो जाएगा उच्चारण नहीं होगा बाहर आएगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए अनिरस्ता अग्रस्ता अरे अनिरस्ता अ, अनिरस्ता है बह, असूक्षेपण बहि अप्रक्षिपिता बाहर फेंका नहीं गया विवृता विवृत प्रयत्न कहता विवृत प्रयत्न युक्त उच्चारण करे प्रयक्तव्यान तो उच्चारण करे उन्ण का तत्परा ध्यात तो दर्शे ती उस समय भी ध्यान करना कैसे प्रजापति परिदानी प्रजापति के आत्मा स्वरूपानी का देता हूं सर्वे का अनभिनिहिता निक्षिता नहीं हो निपत के से एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ मिल जाएगा यदि अतिशीघ्र उच्चारण करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए स्पर्श वर्ण उच्चारण करते समय अति द्रुत उच्चारण वर्ण वर्णातरण यथा निक्षिप्त नवती तथा प्रयुजमानिक्षिप्त स्पर्श वर्ण का क ख का, का स्पर्श उनके उच्चारण के समय अति द्रुत उच्चारण शीघ्र उच्चारण करेंगे तो एक वर्ण अन्य वर्ण के साथ निक्षिप्त हो जाएगा फैंका जय मिल जाएगा ऐसा नहीं हो तथा प्रयोज्य तुम ऐसे उच्चारण करें उसका नाम अनिक्षिप्तुम ऐसे उच्चारण करना चाहिए वक्तव्य मृत्यु और आत्मान बाला निवसन के ही परिहरन परिहरण ऐसी चिंता करें मृत्यु के स्वरूप है बालान एवं शनक बच्चे को जैसे परिहार करते हैं इस प्रकार शन के शनि ही शनि ही, ही हो जाने से शनक बने गया अभ्य सर्वनाम नाम अक प्राप्ति अक होने से शनक होते तो शनि ही धीरे इसे परिहार करते हुए मृत्यु रा परिहार मृत्यु के स्वरूप को परिहार करता रक्षा करता हूँ ऐसी चिंतन करें करे टीका में मृत्यु वाक्योपादान से वाक्योपादान मंत्र जैसे आया भाष्य में दे दिया दे मृत्युर आत्मान परिहराण उसका अर्थ करते बालान व शन उसका स्पष्टीकरण यथा लोक शनिक जलादि बालान परिहरति मनुष्य जल अग्नि आदि के पास बाल बच्चे चले जाते हैं उनसे जैसे धीरे उसको निवारण कर देते हैं इसी प्रकार तथा तो मृत्यु और आत्मा नी मृत्यु के आत्मा स्वरूप ही वन न उसका इस प्रकार परिहार करता हूं रक्षा करता हूं ध्यान स्पर्शानंद प्रयोग करते हुए इस प्रकार ध्यान चिंतन करते हुए स्पर्श का उच्चारण करना चाहिए अधिकृत उपासनानि अधिकाराणी अंगाबद्धा उपासना उपासन कह गए ये अंग अब अबबद्ध सम्बद्ध कर्मांग संबद्ध उपासनानि कहे गई ये है कि अधिकार किसका अधिकृत अधिकाराणी जो कर्म अनुष्ठान करेगा कर्म में जो अधिकारी है वही उपासना करेगा अभी तक जो कहा गया कह गए अधिकृत अधिकाराणी अधिकृत अधिकार। अधिकारे उपासन ता कर्म में अधिकृत का अधिकार है इन उपासना में जो उपासना उपासन होगी अधिकृत अधिकारणी क्यूंकि अंग अब्ध उपासना कर्म के अंग में संबद्ध उपासना होने से कर्म करने वाला ही उपासना करेगा कर्माग संबद्ध उपासना अभी तक जो कहेगी उ अभी अधिकारी स्वतंत्र अधिकारी गोचरम ओंकार उपासनम विधातुम आरम स्वतंत्र अधिकारी गोचरम स्वतंत्र का तो कर्मांग में अधिकारी के लिए नहीं कर्मांग अधिकारी उपासना तो अधिकृत अधिकार उपासना पहले कह गए अभी कर्मांग संबद्ध नहीं स्वतंत्र है इस उपासना कोई कर्म के अंग संबंधी नहीं है स्वतंत्र उपासना है स्वतंत्र अधिकारी विषय है उपासना विधान करने के लिए आरंभ करते ओंकार से उपासन विध्यथर्मस्कंधादरभ्यते ओंकार का उपासना विधान करने के लिए आगे मंत्र, इत्यादि आरंभ किया जाता है नाम अंगावबद्धोपासनाथोक्त स्वतंत्रोपासनाधान क्विभिप्रा श्रुतेर आश्य आरब्ध अभी तक तो चल रहा अंगावब्ध उपासना अंग संबंधी उपासना है उसके आरंभ हुआ तो उस बीच में यथोत स्वतंत्र उपासना विधान क्या अभिप्राय स्वतंत्र ओंकार उपासना विधान करते हैं श्रुति का क्या अभिप्राय इस आसन का होने पर कहते हैं भाष्य में नव मंतव्य सामयभूत उदगीतादी लक्षण से ओंकार से उपासना फलम तो प्राप्यती उदित श्याम अवय उदीता ओंकार से श्याम का उद्गी कर्म का अनुष्ठान करते समय श्याम करते, साम के अवय हो गया भक्ति उद्गित उद्गित शब्द से उदगित अवय ओंकार लिया ओंकार से उपासन से फल प्राप्त, प्राप्त होता है इतने केवल नहीं नहीं मानना चाहिए ठीक है न स्वतंत्र से तासना काराथ एव साम अवय भूत उदीत ओंकार का ही उपासना से फल प्राप्त होता है ऐसे नहीं मानना चाहिए एवं कार्य का तस्य भी तरह स्वतंत्र से तार के उपासना से फल नहीं मिलेगा केवल कर्म अंग संबंधी साम अवय उद्घित का से फल मिलेगा इसे नहीं मानना चाहिए कथम तरी मंतव्यम इतना आह फिर क्या मानना चाहिए किंतरी प्रश्नवा उसका उत्तर सामो ये सामोपासन ही कर्म भी तत्फलम अमृतत्व केवलाधंकार उपासना यही मानना चाहिए ये सर्वेरपी सामोपासन ही कर्म भीश्चअ्राप्यम जितने सामोपासने कहेंगे जितने कर्म है उनसे अप्राप्य जो फल है जितने शाम उपासना कहे गये जितने कर्म वेद में है उनसे प्राप्त नहीं होने योग्य ऐसा जो फल है तत्फल ऐसा फल कौन है अमृतत्व ये अमृतत्व तो केवल आग ओंकार उपासना प्राप्त होते मानना चाहिए है। केवल ओंकार उपासन से भी ये फल प्राप्त होता है जो कि कर्म संबंधी उपासना कर्म से प्राप्त नहीं होता है ऐसा ठीक है नहीं? में तो साम उपन्यास उसकी के लिए साम उपासना प्रकरण में केवल ओंकार उपासना का कथन है भाष्य में मंत्र में त्रयो धर्मस्कंधा त्रयोधर्मस्को अध्ययन दान मय तीन धर्म के स्कर्म के विभाग तीन है। तीन विभाग ये एक हो गया यज्ञ अध्ययन दानम तप एव द्वितीयः ये तो गृहस्थ का हो गया यज्ञ अध्ययन दानम तप एव द्वितीय ये हो गया वान पुस्तक और जो सन्यास केवल आश्रम धर्म पालन करते उनके लिए भी ब्रह्मचारी आचार्य कुले वासी तृतीय ये तप द्वित हो गया तृतीय हो गया ब्रह्मचारी आचार्य कुले में रहने वाला अत्यंतम आत्मान आचार्य कुले अवसादयन आचार्य कुले में अपने को समाप्ति तक नैष्टिक ब्रह्मचारी जीवन भर आचार्य कुले में रहेगा वेदाध्यन करेगा संध्या आदि करते रहेगा वो हो गया तृतीय सर्वे पुण्य लोका पुण्यलोक पुण्यकर्म के फल वाले होते हैं ब्रह्म संस्थतत्व ब्रह्मणी संस्था से सब ब्रह्म संस्थ अमृतत्व को मुख्य को प्राप्त करता है भास्य में तो त्री संख्या का तीन संख्या वाले धर्मस्य बल धर्म प्रविभागा स्कर्म प्रविभाग के विभाग के संयम से सात का नियम, नियम सही मुख मुख दिशा को करके करते समय आदि से पवित्र पानी हाथ पवित्र रहना चाहिए शुद्ध होना चाहिए ऐसे पुरुष से अभ्यास रिगादि का अभ्यास वेद अभ्यास क्या है अभ्यास स्वीकरणम विचारो जप शिष्य दानम आवृत्ति यदि पंचविद ये अभ्यास हम इतने आ गया केवल गुरुकुले में जाकर पढ़ लेना इतने नहीं क्या अपन आप केवल पढ़ लिया नहीं पहले स्वीकरण स्वीकार करना गुरु उच्चारण अनुच्चारण वेद का अध्ययन किया जाता है ये स्वीकार गुरु करेंगे उसके पीछे उच्चारण करें स्वीकार हुआ स्वीकार उसके बाद अर्थ विचार भी करना विचारो उसके बाद जप उसकी आवृत्ति करना शिष्य भी दान शिष्य को प्रदान करना जब आवृत्ति आ गया है क्या पहले जप आया जहाँ कुछ कुछ मंत्र रहा कुछ अंश रहा उसका बार बार जप करना जैसा हम वृक्ष श्रेरीवा इत्यादि मंत्र जप है और आवृत्तिश्चय इसके बार बार अभ्यास करना आवृत्ति करना विचार करना जप करना शिष्य को प्रदान करना ये आवृत्ति एक बार जप कर दिया एक बार विचार कर दिया एक बार किसको पढ़ा दिया इतने मात्र उसके आवृत्ति बार बार करते रहना ये हो गया अध्ययन शब्द से उसमें अध्ययन शब्द से अध्यापन भी आ गया शिष्य प्रदान आ गया और आवृत्ति करते रहना ये अध्ययन शब्द से आया जो गृहस्थ है समय अग्निहोत्राधि कर्म करे वेद अध्ययन करके गुरुकुल में आएगा उसका विचार करे करते रहे जब शिष्य को पढ़ाना ये अभ्यास बार बार करते रहना ये अध्ययन होगा और आगे दानम दानम है बहिर्वेदी बहिर्वेदी यथाशक्ति द्रव्य सम्विभाग मणव्य एक कर्म करते समय दान किया जाता है कर्म के अंग वो दान का फल तो कर्म का फल से समान हो गया कर्म अंग होने से वो दान को नहीं लेना यह तो कर्म के अंग नहीं ऐसा दान यथाशक्ति द्रव्य सम्भाग ये देना वृक्ष मणव चाहते है तज्ञांगलवत्व नास्ती मनवाणी नष्टि वेदी में कर्म करते समय जो कुछ दान किया जाता है वो तो कर्म का अंग हुआ यज्ञ का अंग होने से उसका पृथक फल नहीं है ऐसा मानते हैं है विशिन्दी यदान गृहस्थन तदात्मना ये गृहस्थ को करना है प्रथमो धर्मस्कंध ये प्रथम धर्म विभाग हुआ गृहस्थ समतः तक गृहस्थ निर्द्यतवेत संबंधी गृहस्थ कर्म निर्वर्तक गृहस्थ्य गृहस्थ कर्म करने के लिए उनके लिए कहा गया निर्द्यत कथम गृहस्थम्य ब्रह्मचारीथाशं गृहस्थ को प्रथम के ब्रह्मचारी आश्रम है उसके पश्चात गृहस्थश्रम गृहस्थ को प्रथम के से कहा? कहा। एक प्रथम एक प्रथम का न किसी क्रम से अनुष्ठान करना ये अभिप्राय नहीं है द्वितीय तृतीय श्रवणार्थ न आद्य अर्थ आगे द्वितीय तृतीय कहते हैं, है आद्य प्रथम का पहले अनुष्ठान करना ये अर्थ नहीं उक्त व्याख्या ने वाक्य शेष से गमक प्रमाह प्रथम का अर्थ एक क्यों का आद्य कहना चाहिए तो इसमें वाक्य शेष गमक है क्योंकि आगे द्वितीय तृतीय इसे कहते हैं तीन में से गिनती करने के लिए इसलिए एक है प्रथम शब्द से नर्थ हो यहाँ प्रथम शब्द का आद्य अर्थ नहीं है ब्रह्मचारी प्राथम्य प्रसिद्ध यह तो पहले ब्रह्मचारी आसन उसके पश्चात गृह आसन होता है यह प्रसिद्ध है शास्त्र में प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध है उसका विरोध होगा नर्थ आद्य अर्थ नहीं है भाष्य में तप एव द्वितीय द्वित है तप हो गया तप ही थी कृच चांद्रायण आदि कृच्छ चांद्रायण आदि तप है तदवान मानप्रस्थ आश्रम तप प्रधान है बहुत तप करने के लिए कहा गया परिव्र अथवा परिब्राड सन्यासी न ब्रह्म संस्थ नहीं रहना ब्रह्म संस्थ को अलग से कहा गया आश्रम धर्म मात्र संस्थ ब्रह्म संस्थ से तो अमूल तत्व श्रवणार्थ यह परिभ्राट किसको लेना ब्रह्म नहीं अभी तो आश्रम धर्म मात्र संस्था संन्यासम धर्म केवल पालन करता है ज्ञानी नहीं आश्रम धर्म मात्र संस्थ क्योंकि ब्रह्म संस्था से तो अमूल तत्व श्रवणार्थ ब्रह्म संस्थ अलग कहा गया इसलिए जो केवल संयासम में प्रविष्ट होकर एक आश्रम में धर्म मात्र पालन करता है उसको लेना चांद्रण आदि हो गया तद तप तद्वान हो गया तापस अथवा सन्यासी भी लेना तो परिभ्राट कहने से कैसे सन्यासी लेना इसलिए कहा न ब्रह्म त्रस नही लेना परिव्राज ब्रह्म से तो अमृत तो श्रवनाथ अलग फल का वाहन प्रस्थग्रहण अमुख्य परिव्रजोपी प्रदर्शनाथम यहाँ तापस वानप्रस्थ जो ग्रहण किया है ये परिवर्त का भी अमुख्य सन्यासी, जो केवल आश्रम में प्रविष्ट है में स्थित है उसको लेना है भाष्य में द्वितीय धर्मस्क हो गया तापस वान ब्रह्मचारी आचार्य कुले वासी वस्तु आचार्य कुले वस्तुन शीलमस्य निवास करना ही उसका स्वभाव है आचार्य कुल में ही रहता है वाहन प्रस्थ ग्रहणम अमुख्य से हो गया ब्रह्मचारी इत्यादि वाक्यस्य से नैष्ठिक विषय विशेषण सामर्थ्य दर्शे ब्रह्मचारी जो कहा गया है आचार्य कुलवासी ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए विशेषण सामर्थ्या क्यूँकी आगे अत्यंतम आचार्य कुले अवसाधन दिया है ये विशेषण से नैष्ठिक ब्रह्मचारी लेना विशेषण सामर्थ्य दिखाते है अत्यंत कार्यकूल अवसाधन कारपयन देहम तृतीय धर्म स्कंध ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है याव जीवन जब तक तो जीवित है तब तो तक तो आचार्य कुल में रहेगा नियम पूर्वक अवसाधन का क्षापयन देह को समाप्त करने तक आचार्य कुले में रहता है नियम पालन करते हुए ये तृतीय धर्म स्कंध हुआ अथ उपकुर्बान उपादान नवेन्यासी एक सन्यासी एक ब्रह्मचारी नैषिक ब्रह्मचारी एक कहते उपकुर्बान उपकुर्बान केवल वेद अध्ययन करता है आगे गृह चा जाएगा तो ऐसे जो उपकुर्बान गुरुकुल में रहता है ब्रह्मचारी उसको तो वो भी तो ब्रह्मचारी है उसका क्यों ग्रहण नहीं करना ऐसा संकाहन से शहते में उपकुर्बान अत्यंत इत्यादि विशेषण नैष्ठिक गम्य थे अत्यंतम आचार्य कुछ यदि है विशेषण से नैष्ठिक ब्रह्मचारी लेना उपकुर्बान से स्वाध्याय ग्रहनाथ जो उपकुर्बान ब्रह्मचारी है गुरुकुल में आचार्य कुल में रहता है केवल वेद अध्ययन स्वाध्याय ग्रहण के लिए न पुण्यलोकोत्तम ब्रह्मचर्य न इतने मात्र से पुण्यलोकोत्म नहीं है वो वेद अध्ययन के पश्चात या तो वैराग्य है तो सन्यास ले नहीं तो नष्टिक ब्रह्मचारी अंतिम तक आचार्य कु में रहे अथवा गृह शासन में जाकर कर्म करे ये केवल ब्रह्मचर्य न पुण्यलोकोत्तम न ब्रह्मचारी नम्माचर्य न पुण्यलोक न का भवन्ति त्रयोप्य तत्रचारीण्यलोकोकाश्र गृहस्थ मानकस्थ और ब्रह्मचारी नष्ट ब्रह्मचारी त्रश्रमेण यथो ते धर्मे जिनके लिए जो धर्म का गया, उन धर्म से पुण्यलोका पुण्य लोको ये पुण्यलोका आश्रम वाले होते हैं इनका लोक पुण्य फल होता है कथम आश्रमिणाम पुण्यलोक विशेषवता तदात्मक ये तो पुण्यलोक वाले हैं, पुण्यलोक विशेष वाले ही, विशे ही। तो पुण्यलोक कैसे होंगे इसलिए का पुण्य लोक ये पुण्यलोका आश्रम शु प्रदर्श्य मनसु किट मुख्यो न प्रदर्श्यते तुण्यलोक पुण्य हे फल प्राप्त करते हैं अभी आसन वाले को दिखाया सन्यासी मुख्य सन्यासी का ग्रहण क्यों नहीं किया तप तो वान प्रस्थ में अमुख्य सन्यासी लिया केवल आसन धर्म पालन करने वाले मुख्य सन्यासी है ज्ञान के लिए श्रवण मनन विधियासन करने वाले ज्ञान प्राप्त करने वाले उनका ग्रहण क्यों नहीं हुआ तत्र अवशिष्टस्तु अनुक्तः परिव्राड ब्रह्म जो नहीं कहा गया सन्यासी अवशिष्ट है उसको कहा गया ब्रह्मसंस्थ अमृतत्व ब्रह्मसंस्थ का अर्थकते ब्रह्मणि सम्य ब्रह्मी समय स्थित ब्रह्मस्थ स्व अमृतत्व अमृतत्व के पुण्यलोक विलक्षण सर्वे पुण्यलोका कह करके इनको अलग से कहने से इनके फल से वो विलक्षण है पुण्यलोक विलक्षण अमरण भाव अमृतत्व का अमरण भाव अमरणत्व आत्यंतिक अमृतत्व को प्राप्त करता है ज्ञानी न आव आदि अमृतत्व देवता लोक भी जो प्राप्त करते हैं वो भी अमृत कहा गया आपेक्षिक अमृतत्व ही ऐसा अपेक्षिक अमृतत्व नहीं कू तो ही पुण्यलोक वैलक्षण अमृतत्व से इति आसंका है अमृत पुण्यलोक से विलक्षण क्यों होगा अमृतत्व ऐसा संक्रमण से कहते आत्यंतिकम आत्यंतम ये न आपेक्षिकम देवादि अमृतत्व देवादि अमृतत्व तो पुण्यलोक में आ गई वो आत्यंतिक नहीं वो सापेक्ष आपेक्षिकव तो अभाव हेतु माह अपेक्षिक नहीं अमृतत्व क्यों पुण्यलोका पृथक अमृतत्व से विभाग करनाथ यदि सापेक्ष अमृतत्व देवताओं के अमृतत्व है ब्रह्म के लिए अमृतत्व यदि ऐसे सापेक्ष मानेंगे तो पुण्यलोक से पृथक नहीं कहना चाहिए सर्वे तो पुण्यलोक आंखों बनती ब्रह्म अमृतत्व में थी तो ब्रह्मस्थ तो अमृतत्व को प्राप्त करता है पृथक कहने से यह अमृतत्व सापेक्ष नहीं अत्यंत कहे पुण्यलोकार्थ पृथक अमृतत्व से विभाग करनाथ विभाग अलग करके कहा गया इसलिए अत्यंतिक अमृतत्व है ब्रह्म प्राप्त करता है करनात पुण्यलोक के पुण्यलोका अमृतत्व पृथक विभाग कर कहा गया तत्व अन्य सिद्धि उसे अन्य हुआ पुण्यलोक सामने होने से आत्यंत हुआ उत्तम एवं अर्थम व्यतिरेक मुख्यन साधय थी को ही व्यतिरेक का मुख्यन व्यतिरेक द्वारा अभाव के द्वारा सिद्ध करते है यदि च पुण्यलोकाशय अमृतत्व अभविष्य तथा पुण्यलोक विभक्त नवक्ष्यत यदि पुण्यलोक में कोई अतिशय मत्र अमृतत्व होता ब्रह्मसमृतत्वत्मे अमृतत्व यदि तो पुण्यलोक में अतिशय काली होता तो तथा पुण्यलोकवाद तो पुण्यलोक तो हुआ विभक्त नवक्ष्यत पुण्यलोक से अलग नहीं कहते सूचित नहीं कहते विभक्त विभक्पद अमृतत्में गम्यते ये उपदेश करने से विभक्तृथोपदे ब्रह्मस्थमृतत्में ब्रह्मशब्द मुख्यमंत्री ब्रह्मश् का मुख्यर्थ शुद्ध ब्रह्म पर ब्रह्मात्म साक्षात्कार निरंकुशम अमृतत्म उत्तर पर ब्रह्मत्मा न साक्ष जिसको साक्षात्कार हो गया वो निरंकुश अमृतत्व तो प्राप्त करता है प्राप्त करता है कहा गया प्रकरण आलोचना तो प्रणव प्रतीक ब्रह्म उपासक्रामीण अमृतत्व भेद बुद्धे अनपाया द्रष्टव्य प्रकरण है प्रणव का उपासना प्रणव प्रतीक प्रणव रूप प्रतीक ब्रह्म का जो उपासक है उसको क्रमेण क्रम से अमृतत्व प्राप्त होगा क्योंकि उपासना मात्र से भेद बुद्धि रह पाया था भेद बुद्धि निवृत्ति नहीं होती कर्मिणा अंतवत फलिधान तिंदया ब्रह्म संस्था स्तुति दर्शना विध्यथत्वाद अमृतत्व काम ब्रह्म संस्था एक अर्थ पर एक फेक इद्यम कर्मिणाम अंत फलिधान तो सर्वे पुण्यलोका क्षेत्र पुण्य मृत्यलोक भी सही पुण्यलोक प्राप्त करते तो फल नष्ट होता है अंतत फल है पुण्यलोक को प्राप्त करेंगे पुण्य समाप्त होने पर फल समाप्त होता है अंतवत फलत्व तो कथन के द्वारा तो निंदया कर्म का निंदा अंत फलों को प्राप्त करते हैं और है अमृतत्व ब्रह्मता की स्तुति की गई उनके निंदा के द्वारा की दर्शन तध्य विध्य विधेयक विधेयक की स्तुति होती अन्य की निंदा ना निंद निंदत प्रवर्त अधेय स्त्रोत कहे निंदा करते तो निंदा, निंदा की निंदा करने के लिए निंदा की प्रवृत्ति नहीं विधेय की स्तुति के लिए पुण्यलोका सर्वे कहने से लोग कर्मी की निंदा की गई अंत फल प्राप्त करते हैं तो निंदा का तात्पर्य निंदम निंदित्व प्रवर्तते कर्मियों की निंदा करने के लिए निंदा की प्रवृत्ति नहीं अभी तो विधेय की स्तुति है विधेयक ब्रह्म उसकी स्तुति है इसलिए कहा अंतत्व त्रह्म स्तुति दर्शना उनके निंदा के द्वारा कर्मियों की निंदा के द्वारा ब्रह्म की स्तुति तस्था विधेयकता अमृतत्व काम ब्रह्मस्थ सी विधेय जो अमृतत्व चाहता है ब्रह्म संस्था ये पुरा मंत्र वाक्य प्रतिदक्य अत्री अश्रम धर्म फल उपन्यास प्रणव सेवास्तु न तथ फल जो आश्रम धर्म कहा आश्रम का धर्म यज्ञ अध्ययन दान ब्रह्मचारी का कहा, धर्म कहा तपो धर्म कहा, कहा वाण का आश्रम धर्म कह करके उसका फल कहा सर्वे पुण्यलोक पुण्य लोका आश्रम का धर्म और फल का कथन किसके लिए प्रणव सेवास्तु प्रणव सेवा है प्रणव उपासन ब्रह्म का प्रतीक प्रणव उपासना की स्तुति के लिए क्योंकि प्रकरण देखना पड़ता है न तत्थम फल विधि में तात्पर्य नहीं आशंका प्रणव उपासना की स्तुति के लिए हो और फल विधि के लिए भी क्यों नहीं होगा ऐसा शास्य में प्रति स्तुत प्रणव सेवाया आश्रम धर्म फल वाक्यम यदि दो अर्थ मानेंगे ये प्रकरण का तात्पर्य प्रणव उपासना की स्तुति के लिए एक ही स्तुत प्रणव सेवाया प्रणव सेवा की स्तुति के लिए प्रणव उपासना की स्तुति के लिए एक दूसरा हो गया आश्रम धर्म फल विधेय आश्रम के धर्म और फल विधि के लिए भी यदि मानेंगे दो हो गया ही विद्यत वाक्यम वाक्य भेद हो जाएगा ठीक है न अर्थिक वाक्यम तद भेद तदेद नियमादर्थ एक अर्थ है वाक्यों का तात्पर्य तो एक वाक्य होता है अर्थिकत्वाद एकम वाक्यम एक बा, एकम वाक्यम ऐसे व्याकरण में कहते एक तीन वाक्यम एक क्रियापद होते वाक्य वो वाक्य अलग है और न्याय कहते वाक्यम पद समूह समूह वाक्यम घटन इतने भी वाक्य हो जाते हैं न्याय मत में पद समूह एक घट और एक अम क्योंकि पद है सक पदम शक्ति विशिष्ट है निरुपकता संबंधी अम पद का भी अर्थ है अहंकार से कर्म तो इसको भी वाक्य कहते हैं वो पारिभाषिक शब्द है यहाँ वेदांत में वेद में वाक्य विचार करते मे मांसक अर्थ एक वाक्यम एक अर्थ प्रतिपादक उनसे समुदाय प्रकरण एक ग्रंथ है, एक, एक वाक्य है। और विधे भेद हो जाएगा अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएगा तद वेदे तद नहीं अर्थ, भेदे वाक्य भेदे नहीं अर्थ भीन भीन तो वाक्य भेद तदेदे तदेद नियम अर्थभे तो वाक्यभेद हो जाएगा किम पदम वाक्यम तत्रको वा तत्र स्मृति सिद्धाश्रम फलावादन प्रणव सेवा फल अमृत ब्रुवन प्रणवसेवा स्तौति जो फल कहा गया ये फल स्मृति सिद्ध है स्मृति सिद्ध आश्रम फल का अनुवाद के द्वारा ही उसका अनुवाद किया केवल प्रणव सेवा फलम अमृतत्व रुभन प्रणव उपासना का फल अमृतत्व कहते हुए यह प्र, ग्रंथ प्रणव सेवा प्रणव उपासना की श्रुति स्मृति सिद्धि श्रुते है स्मृत्यर्थ अनुवाद वैपरित्या तद श्रुति सिद्ध योजन यदि कहेंगे स्मृति अर्थ का अनुवाद करती श्रुति है ये स्नुथी स्नुथी तो विपरीत हो गया श्रुति के पीछे स्मृति चलती है और अनुवाद करेगी इसलिए स्मृति से अनुमित जो श्रुति उसी के अर्थ को अनुवाद करती ऐसा अर्थ करना तब तो अनुमित श्रुति सिद्धा स्मृति से अनुमित श्रुति अन्य श्रुति के द्वारा सिद्ध है आसन फल अनुवाद करके प्रणवोपासना की त्रुति प्रणव उपासना का फल कथन करते है प्रणव उपासना की दृष्टान्त के श्रुत, द्वारा स्पष्ट करते हैं यहाँ पुनः वर्म सेवा भक्त परिधान मात्र फला पुन वर्म कोई व्यक्ति है वो जो सेवा करता है भक्ति है भात अन्न व परिधान वस्त्र केवल भोजन और वस्त्र आदि प्राप्त करने वाले फल है राजवर्मस्तु सेवा राज्य राज्यतुल्य फल राजवर्म की जो सेवा है तो राज्य तुल्य उसका फल है ऐसा कौन से उसकी स्तुति होती है इत शब्द अध्याहित स्तुत इति स्तुत इसलिए स्तुति के लिए फल स्तुत राजतुल्य फल फला तो स्तुत ब्रह्मतत्व अमृत न प्रणव सेवा के उपासन से अमृतत्व होगा न कि प्रणव सेवा से तर स्तुति प्रणवोपासना की स्तुति क्यों हैशंक प्रणवच तत्सत परम ब्रह्म प्रणव परम ब्रह्म तत्प्रतीकवाद क्योंकि उसका प्रतीक हे ब्रह्म का एक ब्रह्म एक कठोपनषदे का इत्यादि आम्ना काुक्त तत्सवा तो अमृतत्व प्रणवोपाससना चाह अमृत युक्त क्योंकि प्रणवि ब्रह्म तमाणम तस् फलित प्रमाणीय एक ब्रह्म एक नमात्र षद ब्रह्म निराकर आत्मनि निरते य उपनिष्स धरना सन्त मयि